पातंजल योग प्रदीप सूत्रसाथ समाधिपाद वृत्तयः पंचतय्य क्लिष्टा क्लिष्टा शब्दार्थ वृत्तयः वृत्तियाँ पंचतय्य पाँच प्रकार की होती हैं क्लिष्टा क्लिष्ट रागद्वेश क्लेशों की हेतु और अक्लिष्टा अक्लिष्ट आदि क्लेशों की नाश करने वाली अन्व्यर्थ वृत्तियाँ पांच प्रकार की होती हैं क्लिष्ट अर्थात राग रागद्वेषादि क्लेशों की हेतु और अक्लिष्ट अर्थात राग रागद्वेषादी क्लेशों की नाश करने वाली व्याख्या बाह्य पदार्थ असंख्य होने के कारण उनसे उत्पन्न होने वाली वृत्तियाँ भी असंख्य हैं इन सम का सुगमता से ज्ञान हो सके इसलिए उन सब निरोधभव्य वृत्तियों को पाँच श्रेणियों में भक्त किया गया है जिनके नाम अगले सूत्रों में दिए जाएंगे इन पांच प्रकार की वृत्तियों में से कोई क्लिष्ट रूप होती है और कोई अक्लिष्ट रूप सत्व प्रधान वृत्तियां अक्लिष्ट रूप और तमस प्रधान वृत्तियां क्लिष्ट रूप हैं अर्थात जिन वृत्तियों के हेतु अविद्या आदि पांच क्लेश हैं जो कर्माशय है के समूह की उत्पत्ति की भूमियाँ हैं वे क्लिष्ट कहलाती हैं अर्थात अविद्या आदि मूलक जो कर्माशय के समूह का क्षेत्र रूप वृत्तियां होती हैं वे क्लिष्ट वृत्तियां कहलाती हैं और जो अविद्या आदि पाँचों क्लेशों की नाशक और गुणाधिकार की विरोधी रूप वृत्ति होती है वह अक्लिष्ट कहलाती है पहले अक्लिष्ट वृत्तियों को ग्रहण करके क्लिष्ट वृत्तियों का निरोध करना चाहिए फिर पर वैराग्य से उस अक्लिष्ट वृत्ति का भी निरोध हो जाता है यद्यपि क्लिष्ट वृत्तियों के संस्कार बहुत गहरे जमे हुए होते हैं तथापि उनके छिद्रों में सतशास्त्र और गुरुजनों के उपदेश से अभ्यास और वैराग्य रूप अक्लिष्ट वृत्तियाँ वर्तमान रहती हैं अर्थात उनके द्वारा अक्लिष्ट वृत्तियाँ उत्पन्न हो सकती हैं वृत्तियों का यह स्वभाव है कि वे अपने सदृश संस्कारों को उत्पन्न करती हैं क्लिष्ट वृत्तियाँ क्लिष्ट संस्कारों को और अक्लिष्ट वृत्तियाँ अक्लिष्ट संस्कारों को इस प्रकार छिपी हुई अक्लिष्ट वृत्तियां उत्पन्न होकर अक्लिष्ट संस्कारों को और अक्लिष्ट संस्कार अक्लिष्ट वृत्तियों को उत्पन्न करते हैं यह चक्र यदि निरंतर चलता रहे तो क्लिष्ट वृत्तियों का निरोध हो जाता है पर इनके संस्कार सूक्ष्म रूप से अक्लिष्ट वृत्तियों के छिद्रों बीच में बने रहते हैं उनका नाश निर्वीत समाधि के अभ्यास से होता है उपरयुक्त विधि के अनुसार जब क्लिष्ट वृत्तियाँ सर्वथा दब जाती हैं तब अक्लिष्ट वृत्तियों का निरोध पर वैराग्य से हो जाता है इन सब वृत्तियों का निरोध असंप्रज्ञात योग है संगति पांचों वृत्तियों के नाम बतलाते हैं प्रमाण विपर्यय, विकल्प निद्रा स्मृत शब्दार्थ प्रमाण विपर्यय, विकल्प निद्रा स्मृति ये पांच प्रकार की वृत्तियाँ हैं जिनका लक्षण अगले सूत्र में बतलाएँगे